विद्या ही परप्राप्त प्राप्त करना का नाश बजाना ही प्राप्ति है उस अतिरिक्त कोई प्रथम वस्तु नहीं है तो जब पूर्व पक्ष की हो गई थी पुरुष आशंका है यदि आप अपरविद्या के अंतर्गत ंगों पे संपूर्ण वेद ले लिया चारों वेद फिर ये उससे अलग कैसे हो सकता है वो अलग माना जाएगा फिर तो वेद भाई हो गया वेद भाई है तो ये तो बिल्कुल ही निष्फल होगा और तमोनिष्ठ होगा अप्रमाणिक हो जाएगा और ऐसी चीज को आप संज्ञा दे रहे हो मोक्ष का साधन कर रहे हो कैसे हो है? है नग्वेदादी बाहिया तरी सा कथम परावित्या मोक्ष साधनचो चो कदि से बाई है फिर तो ये तरी ऋगेदादि बाह्या ये जो अपरावित्य परावित है ये ऋग्वेदादि से बाई है ऐसी विद्या को आप परा संज्ञा कैसे दे, दे रहे हो मोक्ष साधन भी कैसे करें आप कि स्मृतिकार मनुस्मृतिकारिका या वेद बाह्य स्मृति श्लोक दिया भी है कुदृष्ठ सर्वास्थ निष्फला प्रेतो निष्ठा स्मृता बार पंचानवे श्लोक मनुस्मृति वेद बाहिया स्मृत जो वेद बाह्य स्मृतियाँ हैं और या खुद और जो कोई भी ऐसा कुतुक्त दर्शन शास्त्र है तावाह वे सब जब निष्फला प्रेत तमोनिष्ठायता ये मरणोत्तर काल में कोई फल देने वाले नहीं है और सब तमुगुण प्रधान हैं, उनको अप्रामिक मानना चाहिए इति ही वे अनाद्याने का मतलब कुदृष्टि है कुतर कौन से दर्शन है वो निष्पल भी है अत इसको कभी ग्रहण करना नहीं चाहिए भी उपरिषद है ये आपके विभाजन के अनुसार अपरा और अपराध के विभाजन के अनुसार स्पष्ट हो रहा है ऋग्वेद आदि के अंतर्गत होता है अपराध्याद तो हो भी।, भी आ गए जब चारों वेदों का नाम अपराध्याद्याद है तो चारो वेद में ही परिषद है तो उसी के अंतर्गत हो गया ना शत पंचा पदे सरा निवेशन दी इत्यादि न्याय के हिसाब से तो बन जाएगा तो आपने इसको अलग क्यों कर रहे हो अलग करना व्यर्थ है अद कथम पराई और ऐसी चीज को पराविद्या भी कह दे उत्कृष्ट भी है वो ऐसा कहना ठीक नहीं है चेत? No. ऐसा का कहना ठीक है वेद्य विषय विज्ञान से विवक्षेपत्वा यहाँ पर वेद जो विषय विज्ञान है उसको विवक्षा करते हुए विभाजन किया जा रहा है वेद विषय अपरा विद्या का अनित्य है और पराविद्या का विषय नित्य है इसके आधार पर हम वेद कर रहे हैं केवल इससे आप वेद बाह्यत्व तो परिषदों को सिद्ध नहीं कर सकते वेद में ही दो हिस्सा है एक हिस्सा वह है जिसका विषय अनित्य है, और दूसरा हिस्सा वह है जिसका विषय नित्य है। अतएव जो है नित्य नित्य विषयों को देखते हुए विषय विज्ञान के आधार पर हमने यह भेद भेदा किया है कथन किया है उपनिषद वेद के अक्षर विषयम ही विज्ञानम यह पढ़ा विद्या प्राधान्य विवक्षित षद शब्द राशि क्योंकि यहाँ उपनिषद जो पराविद्या है इसके क्या है है द्वारा क्या कौन ही विज्ञान ये पराविद्यास्मत क्योंकि जो है उपनिषद व्यक्ति जो अक्षर ब्रह्मा विषय जो है उसका विज्ञान ही यहाँ पराविद्या इस शब्द के द्वारा कथन करने के लिए इष्ट है प्राधान्य वक्षित शब्द राशि से मतलब नहीं वेदांतर्गत तो शब्द राशि है शब्द राशि दृष्टिया है वेद के अंतर्गत है लेकिन हमें शब्द राशि दृष्टि से विभाजन नहीं किया है हमने जो किया है दोनों का विषय विज्ञान को लेकर एक नित्य विषय विज्ञान दे रहा है और दूसरा नित्य विषय विज्ञान दे रहा है नौ शब शब्द राशि इसलिए यहां परा विद्या शब्द राशि नहीं है। वेद वेदशब्देन तो वेदशब्द्वारा शब्द राशि शब्द, शब्द, शब्द यंत्रेण गुरु अभिगमनालक्षण वैराग्य नक्षरा परावित्यति प्रविद्या नहीं शब्द राशि शब्द राशि यदि कहता है ठीक है अलग भले विषय हो लेकिन राशि पराविद्या न कह करके आप भले प्राधान रूपे नज्ञान ब्रह्म अक्षर विषय है नित्य विषय है लेकिन फिर भी शब्द राशि तो है ही नीना शब्द राशि कहां से आ जाएगा अक्षर विषय का विज्ञान वही नीचे दे रहे प्राधान्य नही गुण था एक नंबर डिपेंड में तो उपनिषद शब्द राशि परावित्य व्यवहारों नवार्य थे प्राधान्य नीति रेस्क्यू कर दिया तब कर इसीलिए गौण व्यवहार करने में कोई हमें नहीं है उपनिष्द राशि में भी परावित्य शब्द का गौण व्यवहार हो जाएगा लेकिन वास्तव में पराविद्या शब्द जो है ब्रह्मज्ञान का ही दूसरा नाम है फिर भी मान लो या मान भी लो मैं अक्षर विषय विज्ञान का नाम पराविद्या और शब्द राशि में भी पराविद्या गौण रूप में प्रयोग हो जाएगा और अक्षर विषय विज्ञान में मुख्य रूप में प्रयोग हो जाएगा ऐसा मान लिया जाए तो भाई निष्फल है ना वेदभाव निष्फल प्रवृत्त नहीं होना चाहिए आदमी को तब कहते ऐसा नहीं है सफल है फिर करने क्या जरूरत है तब क्या इसलिए जरूरत थी दिखाने के लिए कि शब्द राशि के रूप में स्वीकार करने पर भी यत्नांतर के बिना कौन से यत्नातर गुरु अभिगमन आदि वैराग्यंतर मंत्रेण अक्षरा अधिगम न संभव दी थी, थी पृथक करण ब्रह विद्या पराविद्या क्योंकि जो गुरु अभिगमन आदि रूपा जो साधन है और वैराग्य है इन दोनों के बिना अक्षर का अधिगमन करना ऐसा प्रत्यांत्र के बिना अक्षरा करना संभव नहीं है इस बात को ज्ञापन करने के लिए पृथक किया गया है और कह दिया गया ब्रह्म विद्या को पराविद्या सबसे कथन कर है इसलिए कोई दोष नहीं है दो नंबर टिप्पणी भी समझा रहे अनुपन्न निष्फल अकार्यशंक शब्द राशि में स्वसामग्रिया निष्पन् सत्य यद्यपि शब्द राशि का दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं है ना शब्द का अर्थ ज्ञान तो व्याकरण के आधार पर इत्यादि के अनेक प्रकार से आप अर्थ प्राप्त कर भी लेंगे अतएव स्वसमग्री से ही निष्प गुरुअपिगमन वैराग्याद गुरुअगमन और अभिगमन और यत्नांतर योग के विना अक्षरादिगमस्तु न संभवती आवेदय यह बात बताने के लिए ही पृथ्क पृथ्वी समझो पृथकरण इति क्या विलक्षणता है वो बताना भी जरूरी है वो कोई बताएंगे। अगले मंत्र से। विधि विषय कर्ज अनेक कारण वाक्यान काला अनेत्री अर्थ अग्नोत्तर लक्षण ना विद्या विषय देते कर हैं कि पहले विधि के विषय में विधि का विषय क्या है उपासना ये सब क्या विधि का विषय है तो विधि का विषय है इसे कर्म और उपासना ज्ञान उत्पत्ति के बाद में भी आपको कुछ करना बाकी रह जाता है उत्पन्न हो गया पढ़ लिया वाक्यार्थ ज्ञान उत्पन्न हो गया उत्पन्न होने के पश्चात में कहते हैं कर्ता कार सारे कारकों को इस्तेमाल करनी पड़ती है ना सब सामग्री चाहिए किस देवता के लिए ध्यान करना पड़ेगा है सकल कारकों की उपसंहार द्वारा वाक्यार्थ ज्ञान काल अन्य त्रुष्ठ वाक्यार्थ ज्ञान के काल से भिन्न काल देश आदियों में अनुष्ठाई अग्निहोत्र का कर, कब कर, कर करेगा जब पढ़ रहा हो उस समय करेगा क्या अग्निहोत्र पढ़ने के बाद तुरंत वहीं पर उसको तो शादी होना है बच्चा होना है काला बाल रहना चाहिए बेटा होगा जब तब जगह करेगा ना वो उसमें कालांतर भावी है देशांतर भावी है इसी जिस समय वो ब्रह्मचर्य आश्रम में कर्मकांड को पढ़ रहा है उपासनाओं को सीख रहा है उसी समय सगल कर्मों को करता नहीं न उपासना कर सकता है किंतु कालांतर में जाकर के ग्रस्ता स्वीकार करेगा या वन या सन्यास जो है जैसा वैसा जैसा कर्म करना चाह रहा है उसके अनुसार है देव गृह वनाद्वा वना जहां से भी हो सकता है ना सन्यास वगैरह इसे जिस निर्वर होता है वह पढ़ तो लिया पढ़ने के बाद उस कौन ची उसको अपने जीवन में उपयोग करेगा या तो निर्भर होगा वो किस आसन में प्रवेश करता है वो तो कालांतर में हुआ और जहां जिसमें प्रवेश करेगा कालांतर में वो भी देशांतर में होगा गुरुकुल में तो नहीं रहेगा इसीलिए उपासना ऐसी चीजें हैं जहां वो पढ़ा लिखा शब्द देश में अन्य वस्तुओं को लेकर के अनुष्ठ होता है अनुष्ठ अर्थ हो अस्थि अग्निहोत्राद लक्षण हो इस अग्निहोत्रादि रूप चीज है न विषय उस प्रकार से यहां पर विद्या का विषय में नहीं है वाक्यर्थ ज्ञान समकाल तो उल्टा वाक्यर्थ ज्ञान के समकाल में ही फल प्राप्त हो जाता वाक्यार्थ ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक तो कहते रहो तुमने दसो मानेगा नहीं लेकिन जब वाक्यार्थ ज्ञान सम्यक हो जाए तो उसको साक्षात्कार हो गया दस मेर नहीं लगता शब्दार्थ ज्ञान से नहीं होता वाक्यार्थ ज्ञान से होता समकाल का तात्पर्य ज्ञान का तात्पर्य साक्षात्कार समकाल वाक्य तो में कथित जो तत्व से यदि महावाक्य है इसमें कह अर्थ का साक्षात्कार हो जाने केवल शब्दार्थ ज्ञान से मतलब नहीं यहाँ पे उसके समकाल नहीं पर केवल शब्द प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतिरिक्त अभावर्थ शब्दों से प्रकाशित अर्थ ज्ञान मात्र निष्ठा से भिन्न कुछ भी और जानना नहीं रह जाता है वहां व्यतिरिक्त अभाव मण इतिहास ब्रह्मात्म की ज्ञान निष्ठव संपादनिया नान्य कर्तव्य भाव नीचे टिप्पण दो में इसका तात्पर्य है मर्णित सं का ही ब्रह्मत्म ज्ञान की निष्ठा के द्वारा ज्ञान तो निष्ठा संपन्न करना ही रह जाता है उससे अलग कोई और कर्तव्य ही नहीं है उन्हें के अपेक्षा नहीं रहा इस तस्मा यह पराम विद्या सविशेषेण अक्षरण विश्वष्ठ इसलिए उस पराविद्या को अनेक विषयों से से कर अक्षर द्वारा पराविद्या को ही विशेष रूप श्रुति बता रही है। नित्यं गोत्रुश्रोत्रापाद्यम सुसूक्ष्मूत योग पश्य इस पर एक अधिकरण है ब्रह्म सूत्र अदृश्यवाधिकरण एक दो 21 से लेकर 23 तक तीन सूत्रों के द्वारा विचार किया गया है इस मंत्र पर यद अदृश्य अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्ष स्रोत्र तथा वह जो अदृश्य है तब अदृश्यम वह यह जो अदृश्य है, है इंद्रियों का विषय ज्ञान इंद्रियों का विषय है और अग्राह्यम से कर्म इंद्रियों का विषय है पर आंग के द्वारा देखना होता है अदृश्यम तो का मतलब आंग का विषय ऐसा अर्थ नहीं है उसे तो पूरे ज्ञान इंद्रियों का पर हो गया सकल ज्ञान इंद्रियों का विषय है स्राह्य हाथ के द्वारा पकड़ा जाता है जब वो कह हो गया हाथ क्या है कर्मेंद्रिय उसके द्वारा अपने विचारों को उपलक्षण कर दिया सकल कर्मेंद्रियों का अविषय है अगोत्र अगोत्र मन अनवयाम इसका कोई संतान आदि मन नहीं है अवर्णम अवर्ण या अगोत्र का तात्पर्य है इसका कोई मूल नहीं है जिसका मूल होता है वो गोत्र वाला होता है गोत्र नहीं पैदा वहा हम हम तो गोत्र वशिष्ट आपका मूल मूल हो गया ने जो व्यक्ति गोत्र कहने का मतलब हो गया किसी ने किसी मूल वाला हूं अरे ब्रह्म का कोई मूल नहीं इसलिए अगोत्र और कहते हैं अवर्णम अवर्णम वर्णिंदी वर्ण ध्रवी का जो धर्म है उसे वर्ण कहते हैं वर्ण कंत्र में केवल रंग से मतलब नहीं है दुबला पतला मोटा कितने जितनी भी है द्रविकत तो धर्म किसी प्रकार सारे धर्मों को में कह दिया अवर्णम केवल रंग से मतलब नहीं है यहां सकल द्रव धर्मों को निषेध कर दिया प्रभु में अचक्ष चलो ज्ञान का विषय नहीं है ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं है कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है मूल रहित है और धर्म रहित भी है तेरे भी वो इंद्रिय रूप ही है क्या कोई कह नहीं, नहीं वो इंद्रिय रूप भी नहीं है अचक्ष स्रोत्र चक्षु श्रोत मित्रों अन्य ज्ञानेन्द्रियों ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं इतना ही नहीं बल्कि ज्ञानेन्द्रिय भी वो नहीं है से भी वो विलक्षण प्रकार से आप पानी दो कर्मेंद्रियों के द्वारा अन्य कर्मेंद्रियों का भी निषेध कर्मेंद्री वो नहीं है अंक का विषय नहीं है वो आंख है आंख का विषय घटपटा भी भ्रम नहीं है और आँख भी नहीं है। इसी प्रकार ऐसे कर्मेंद्रियों में भी अतएव नित्य नित्य होने से अव्ययम ऐसे उसके साथ अनुय होगा विभुम विभु होने से सर्वगतम हेतु होने से भूत योनिवय होगा इसलिए वह अग्राह्य इत्यादि है इसलिए वह नित्य मन अविनाशी है अविनाश होने के नाते उसका कोई व्यय नहीं होता आगे में। तद अव्ययम है तयम उसके साथ नित्यम का संबंध है का तो अगले शब्द से ही सर्वगतम एवं विविध। विभु का मतलब है व्यापक नहीं लेना विविध है विविध मन ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पूरा भेदों के द्वारा जो होने से वो विभुम विविध रूपेण रूपेणी विभुम विविध रूप विविध उपाधियों के द्वारा वास्तव में वो होता नहीं है ना ब्रह्म ब्रह्मा हो गया विविध उपाधियों के द्वारा प्राणी भेद के द्वारा होते हुए के समान जो दिखाई देता है उसका नाम विभु जिसल इस प्रकार से वह सर्व उपाधियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है उपाधियों का अधिष्ठांत रूपेण उपाधियों का प्रकाशक रूपेण अतएव वह सर्वगतम सर्वगत है। व्यापक है, आकाश के समान और शब्दादि स्थूलत्व का जो कारण रहित है वह शब्दादियों में आकाशवायवादी जो उत्तरो का कारण बन जाते हैं ना आकाश से वायु पैदा हुआ वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी उत्तर है स्थूलता आ रही नहीं आ रही है ऐसे ये जो आकाश ब्रह्म है वह इतना सूक्ष्म है वह का भी कारण नहीं हो सकता स्थूलत्व के प्रति कान्ध कोटि में भी नहीं आने वाला आयु जो आकाशवायु आदि स्थूलत्व का जैसे कारण है वैसे ब्रह्म अक्षर तत्व तो का कारण भी नहीं है, ऐसा है, फिर भी हो है? भूत है। उसके बावजूद तो तो कैसा हो गया थे? जब वो कारण नहीं है फिर भूतों का कारण कैसे हो गया एक ही मंत्र में एक तरफ का सुसूक्ष्मण रही तो का इसका जवाब दृष्टान्तों के द्वारा अगले मंत्र से समझा देंगे। जिस प्रकार का ब्रह्म तत्व का धीरा परिपश्य भूतों का कारण पृथ्वी के समान स्थावर सिंगों के प्रति कारण है का का तो सकल भूतों का अधिष्ठान रूपे नश्य का दृश्य दिखे के कहा से भ्रमात्म दृश्य कहाँ दिख रहा है बिना अधिष्ठान का दिखता नहीं इसलिए स्थूलत्व का बता कारण नहीं है कि अधिष्ठान तो कारण है उत्पत्ति के प्रति कारण नहीं है किंतु अधिष्ठानत्व का कारण है ऐसा समझाने के लिए ही जो समझता है वह अधीर पुरुष परिपोष्यंती ऐसे जो धीमान विवेकी पुरुष लोग है वे इस ब्रह्म तत्व को इस परा के माध्यम से अनुभव करते हैं अप्रे आत्मुत सबका अक्षरत आत्मभुत अक्षर पश्यश्यती पश्यार यथा विधि विषय कर्ता अनेककार संरणीविका दे दीय भाषा आउस उसका व्याख्या कर रहे हैं इति इत। अदृश्यम अदृश्यम ये वक्षण तो बुद्धौत्य सीध परामृश्य ते व्यमाण ये वह जो पहले तो वर्णन तो किया नहीं आपने वह तो यत तत्श्य शब्दावली आपका ऐसे रहते तो पहले अक्षर तत्व तो की चर्चा हो गई हो और ये पांच मंत्रों में पूर्व का कहीं भी अक्षर तत्व तो की चर्चा तो हुई नहीं नाम तो लिया है, अधिगम कहीं चर्चा तो समय तो तब कैसे कह दिए तब भाषण कहते हैं वह इसी मंत्र में जो आगे कह रहे ना अदृश्यम अग्राह्यम गोत्रम वर्णम इत्यादि शब्दों से जो आगे इसी मंत्र में कहे जा रहे जो बातें हैं उनको बुद्धि में सुन सिद्धवत् वो पहले से सिद्ध है है ऐसा मानते हुए विशेषण समूह उसको लेकर के बुद्धि पहले से को आगे मैं क्या बोलने वाली हूँ फिट है इसलिए उसको पहले से सिद्ध है मान करके कह दी है सर्वेषां चक्ष का आशय ऐसा दृक्ष वृत्ति क्या लेना वृत्ति में फलित चाहित चाहे कोई भी ज्ञान इंद्रिका वृत्ति होता है क्योंकि ये एक सूत्र पाणी दृश्य अनवलोकन दृश्य धातु का प्रयोग ने कर दिया अनवलोकन विशेष कार्य विधान कर रहे अवलोकन देखना उसे भिन्न में भी कह दिया इसलिए दृश्य धातु का केवल दर्शन रूप नहीं होता अन्य अर्थ भी है इसलिए यहां पर भी कहते सर्वसामान्य रूप में नृत्ति अर्थ ले सकते हैं जो टिप्पण चार इसलिए अदृश्य दृघ फलिता चित्त फल चित्त दूसरा विषय मैंने वृत्ति चैतन्य का विषय नहीं होता ज्ञान से निरूपित वृत्ति चैतन्य का विषय नहीं होता अर्थात ज्ञानेन्द्र का जन्य जो वृत्ति का विषय कौन होते हैं शब्द स्पर्श इनमें से एक भी नहीं है मन अब्रह्म अशब्द अरूप अशब्द अस्पर्श अरस है। ये का का। और इसी दृश्य बहिष् प्रवृत्त से पंचेन्द्र द्वारकता क्योंकि जो दृश्य है वह वृत्ति दृष्टिता वृत्त जो चैतन्य है वह क्या है बहिष बाहर की ओर प्रवृत्त पंचेन्द्र द्वारकता द्वारा ही बहिप्रवृत्त होता है क्या वृत्ति चैतन्य कहा से हो जाएगी अंतान निकल भी जाए और बंद हो तो क्या होगा बाहर विषय तक तो पहुंच नहीं सकता इसे कहते पंचेंद्रिय द्वारा ये पंच ज्ञाने द्वारा ही बहिष्प्रवृत्त का लेकर के कहा गया यहां अग्राह्य मैंने कर्मेन्द्रिय विषय पूर्वत ये भी एक नाम नहीं लेना सामान्य रूप से सब का ले दिया सकल कर्मेंद्रियों का आवश्यक वानिका वदनम बोलना है विषय है शब्द शब्दोच्चार वाणी का विषय वो नहीं है ऐसा जो चीज है वो ब्रह्म शब्द के द्वारा नहीं हाथ के द्वारा ग्राही है के द्वारा गम्य गमनम इन सब का विरुद्ध जो ऐसा नहीं है वो ब्रह्म अग्राही है वो अगम्य है वो अनदनी है वो विसर्जनीय है वो ना पाए और पाद पा और पाद काम है विसर्जन और आनंद वनमिये न ग्रहण करना का गमनम विसर्जनम पादगा का पायु का आनंद है ये पांच विषय होते हैं पंच कर्मेन्द्रियों का वो नहीं है वो क्या कर्मेंद्रियों का अविषय मैनेवदन रूप है वो अग्रहण रूप है अनादान रूप है वो अगमन रूप है वो अनानंद अपरिन्न यद्यनंद्रह यहाँ पर आनंद कह लेना है इंद्रियो आनंद उससे वो भिन्न है वो कर्मेन्द्रियमित्रता अगोत्र गोत्र मूल आ गया ना? गोत्र क्या है गोत्र कहते हैं अनवय को अन्वय का मतलब क्या? एक के बाद एक होने का नाम अनु। इन, इन से इन गुस्वय बनता है अनुपस दो इन गतो धातु है उससे पचादी अक्ष प्रत्यय कर देंगे अण हो गया आयादेश वह अनुयाण हो गया एक एक के के बाद अक्षर तत्व तो मूल रहित है नहीं तस् मूलमस्ती ये नन्वित इससे कोई ऐसा मूल ही नहीं है जिससे यह अन्वित हो आते इसको अदोत्रम कह दिया गया वर्ण्यंत वर्णा वर्ण्यंधि वर्णाह वर्ण्यंते विशेषण संबंध्यंते विशेषण रूपेण जिसको संबंधित किया जाए उसका नाम वर्ण वर्ण से यहां ओआई वर्ण भी नहीं लेना है और काला पीला, नीला रंग ही नहीं लेना है ये सारे चीज आ जाएंगी उसमें लेकिन बल्कि जिसके द्वारा जिस विशेषण से संबंधित किया जाए जो चीज को उन सब विशेषण को कहा जाता है कौन है वो द्रव्य धर्म हाँ, द्रव के जो धर्म क्या है वो धर्म के धर्म स्थूलत्व शुक्लत्व स्थूलत् शुक्लत्व ऐसे जितने भी द्रव्य धर्म सबको ले लेना है आवित्यमान वर्ण आय वर्ण द्रव्य धर्म विद्यमान नहीं है जिसमें जिस वस्तु के ऐसे वस्तु का नाम है क्या अवर्णमण वो अक्षरम अक्षर तत्व है अच्छु श्रोत्र चक्षुष्रोत्रुप विषय करणे सर्व जंतु नाम, नाम। अचक्ष स्रोत्र व्याख्या कर रहे पहले बता रहे चक्षु श्रोत्र क्या चीज है चक्षु और श्रोत्र नाम और रूप इन दो विषयों के करण सकल जंतुओं के, जो भी संसार में जीव जंतु हैं इन जीव जंतुओं का जो है नाम श्रवण के श्रोत्र इंद्रिय और रूप ग्रहण के चक्षु करण है ना सकल जंतुओं का वे दोनों ही नहीं है नाम के ना कान जिस का का है जिसका उसे कहते हैं त्रोत्र यह यह इत्यादि क्योंकि इत्यादि इत्यादी, इत्यादी का जो है विशेषण के द्वारा समझा दिया गया है प्राप्त इव क्योंकि शंका हो सकती थी क्योंकि जो सर्वज्ञ है का तो इसका मतलब उसके पास भी सबको जानने के लिए सब चीज को जानने के लिए वह भी इंद्रियों को इस्तेमाल करता होगा उसको इंद्रिय होगा वैसे इतनी फर्क होगी ना ये सर्वज्ञ कैसे हो गया वो कोई ऐसे शंका कर सकता है जब ब्रह्म सर्वज्ञ है सर्वित है इसमें उसके पास भी हमारे जैसे ही इंद्रिया है उसके बिना वो ज्ञानी तो हो नहीं सकता जैसा हम अल्प लोग हैं हमारे पास इंद्रिया हैं और सर्व ज्ञानी है तो उसके पास जरूर इंद्रिया होंगे बस ये है कि हमारे अल्प ज्ञान को प्रदान करने की इंद्रिया क्षुद्र है और उसको पूर्ण ज्ञान देने वाली इंद्रिया शिष्ट होंगे लेकिन अनुमान तो कर सकते हो ना असम इंद्रिय वाला वो भी है ब्रह्म से इंद्रियवत इंद्रिया सहित वाला है वो ज्ञानवत्वा ज्ञान वाला है सर्वज्ञ वो असमाधिपत को ऐसे कोई कुटार्गिक अनुमान करेगा तब उसके लिए दिया नहीं, नहीं ऐसा नहीं है वे विद्यमान नहीं है इंद्रिया ही नहीं है विद्यमान है ये अच्छा चेत्र विशेषण चेत्रावत्व को विशेषण दिया गया है इसीलिए शंका होती है प्राप्त संसारोत्र अधिक्रण के के के समान के द्वा, के द्वारा प्राप्त कर रहा है ऐसी प्राप्ति थी खंडन करने के लिए आज शब्द को श्रुति ने दिया है कहते हैं श्रुति किस आदर पर क्योंकि इत्यादि इत्यादि साफ साफ श्रुतियों में कहा है, वो बिना चक्षु का देख लेता है बिना कान का सुन लेता है बिना हाथ पर का पकड़ लेता है जाता है सब कुछ करता है सर व्यापक है ना जब व्यापक के हाथ पर के क्या जरूरत कोई चीज को पकड़ने के लिए कोई चीज देखने के लिए अधिष्ठान में ही सब कल्पित जब है स्व में कल्पित वस्तुओं को देखने कोई चीज की जरूरत नहीं है जैसे आप क्या करते हैं अपने स्वप्न में जो आपने कल्पना की है आप अपने में कल्पना की है उसको देखने के लिए कि हाँ कोई अन्य चीजों की जरूरत पड़ी अंदर ही अंदर सारा हो रहा है सब देख रहे हैं किसे देख रहे हैं केवल मन ही तो है और कोई चीज तो है नहीं वहा तीसरे साथ चले जाएंगे सुशुप्ति में वहां तो मन भी नहीं रह गया केवल अविध्या रहती तभी आप वहां के सुख और करते हो करते हो तीसरे मानना पड़ता है यह आत्मा को जो अनुभव होता है ग्रहण होता है किसी भी चीज के मान भी लिया जाता है तो वह बिना इंद्रियों की सहायता के हो जाता है क्योंकि प्रकाशक होने से वह प्रकाशियों का प्रकाशन करने के लिए अन्य कोई चीज साधन की जरूरत नहीं है प्रकाश स्वरूप है किंचनी और अपिपादम कर्मेंद्र रहित वह कर्मेंद्रियों से रहित है ऐसा समझा यम अग्राह्यम अग्राहक अत नित्यम अविनाशी जिसलिए ऐसा है इसलिए अग्राह्य अग्राह्राह्यम अग्राहक्राह्य है और अग्राहक अतो नित्यम इसलिए वह नित्य अविनाशी है अतः सिद्धांत व्यति घटव अनुमान दे रहे हैं एक नंबर टिप्पण पे अतो दृष्टांत क्या होगा घटा पड़ेगा और मतांतर की दृष्टि से दृष्टांत नहीं लोग आकाश को नीति मानते हैं ना भले वेदांत नहीं मानता है दृष्टिकोण से आप अन्य स्वमत वेदांत में अनवेदांत नहीं हो सकता किन्तु व्यतिरिक्त दृष्टान देना पड़ेगा ये ना यदि एवं अग्राह्य ग्राहक अग्राहक भाव दोनों से रहित है ग्राह कौन हो गया शब्द कौन हो गया का विषय कर्मेंद्र विषयों को अग्राह्य कह दिया और ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रियो को अग्राहक कह दिया ग्राहक है ना वो ग्राहक ग्राह उभय से रहित है इसलिए वो कैसा है ऐसे हेतु हेतु भाव पूर्वार्ध को पूरे को हेतु बना दिया और हितु में से ब्रह्मा, नित्या, क्यों तो तो वर्णम यह सब क्या है ग्राह्य कोटि का है अचकोत्र पानी पायन यह ग्राहक कोटि का है इसे ग्राह्य और ग्राहक कोटि से भिन्न है रहित है कौन ब्रह्म इसे ब्रह्म कैसा है पक्ष हो गया ब्रह्म अक्षर तत्व वो अक्षर तत्व ब्रह्म है वह ग्राही ग्राहक को नित्य क्यों अग्राह्य अग्राहकात्मक यथा नाम मते आकाश वेदांति मते व्यतिरेकेण घटवत ऐसा अनुमान समझना है घटा वेदांत मत में नए के लिए अनुमान के हो जाएगा आपका मत में जैसे आकाश आप मानते हो आकाश कैसा है नाही है ना है नाही भी नहीं ग्राहक भी नहीं व्यापक जो आकाश है श्रोत्रावचित आकाश वाले ग्राहक को में आता है कर्ण सस्कुल जो आकाश है वो स्रोत मानते हैं पर आकाश वाले इंद्रिय है जो जो व्यापक आकाश इंद्र नहीं है ना ग्राहक नहीं है इसलिए जो ग्राह्य व्यापक आकाश है वह ग्राही भी नहीं कोई विषय आकाश न ग्रहक है वो अत उनके मत में आकाश भी दृष्टान में घट जाएगा येत्र अग्राह्य ग्राहकत्व तर यथा आकाश नहीं और येत्र अग्राह्य ग्राहकत्व तर नित्यत्म यम तथा घट जो अग्रह्राहक नहीं है अर्थात ग्राही या ग्राहक कोटि में आ जाता है वह नित्य भी नहीं है जैसे घट विविधो विभुम विविधम ब्रह्मांत प्राणी इति विभुम देखो बासीदास साफ साफ कह देते हैं विशेषेण विविध रूपेण क्या है विशेषण विविध रूपेण विविध रूप क्या होता है दिविद्रुण। दिविद्रुण। दिविद्रुण। दिविद ब्रह्मि से लेकर के स्थावर पर्यंत जो प्राणी भेद ही सर्वगतम व्यापक आकाशवत जिसल ऐसा इसलिए मानना पड़ेगा वह सर्वगत व्यापक अन्यों के मत में आकाश के समान अन्य के मत में क्या है? आकाश काल विभु है ना? उसी प्रकार हमारे यहां ब्रह्म भी हुआ सुसूक्ष्म शब्दादि स्थूलत्व तो कारण वही तत्थ वह अत्यंत सूक्ष्म है सुष्ठ सूक्ष्म क्यों क्योंकि क्यों शब्दारी में स्थूलत उत्पन्न करने के प्रति वह कारण नहीं है शब्दादि आकाशवायवादी नाम उत्तरोत्तर स्थूलत्व तो कारणानि आदभात सुसूक्ष्म तो यू भी ले सकते हैं आप तन में चले जाओ शब्द त्रा आकाश और स्थूलता के प्रति कारण भूत आकाश के प्रति तीना तो क्या है आकाश और स्थूल के प्रति कारण स्पर्श तन मात्रा वायु स्थूल भूत के प्रति कारण तन्मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति मानेंगे ना उस पक्ष में इस दूसरे शब्द क्या होता है अपंकृत पंचम से पंचकृत पंचमूत अपंच महाभूत का दूसरा नाम क्या है तन इसलिए अपत आकाश का मतलब का मतलब उस दृष्टिकोण से भी कर जैसे शब्दादि में शब्दादि हम कारण लेंगे शब्दादि में आकाश आदि के प्रति स्थूलत्व का कार्य सबसे क्या तब होगा शब्द तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा मात्रा देव के अंदर क्या है आकाश आदि स्थूल भूतों की उत्पत्ति के प्रति कारणत्व वैसा ब्रह्म कारणत्व नहीं है ऐसा यदि शब्दारी कार्य में विद्यमान स्वत्व ऐसा लोगे तो अलग अर्थ हो जाता है और शब्दारी तन्मात्राओं में जिस प्रकार से आकाश आदि स्थूल भूतों की कारणत्व वैसा ब्रह्म में इस तरह से भी ये है। अब के उत्तर जो, जो व्याख्या कर रहे हैं अपनी शब्द का शब्दादी कारण रही उसकी व्याख्या जो कर देखो शब्दादय दे आकाश आवेदना शब्दादय कारणानी का मतलब क्या शब्द क्या लेना पड़ेगा कि क्या है किसके प्रति कर दिया आकाश आकाशवायु आदि कर दिया ना आकाश वायु आदियों का उत्तरोत्तर स्थूलत्व के प्रति कारण कौन है शब्दादि शब्दादि तन आकाश वायु आदियों में स्थूलत्व के उत्पत्ति के प्रति कारण होते हैं तदभावत न होने से सुसूक्ष्मींचा उक्त वा। उक्त धर्म वाला होने से अवय अवय है जब कभी जो, ना, जो अविनाशी है जो कारण भाव भी नहीं रह गया नहीं यो का नित्य योधन में कार्य का नाश कारण हो जाता है और कारण भी नष्ट हो सकता है यदि किसी के मत में भी कारण नाश नहीं माना किसी ने भी मानने तो मुश्किल हो जाए फिर कारण भी नष्ट होगा फिर क्या रहेगा रूप कारण को मानते नयायक लोग देखो एक वैशेषिक मीमांसा परमाणु को मान रहे कारण रूप परमाणु रूप सदा रहता परमाणु का नाश मानते क्या नहीं मानते सांख्य के योग त्रिणात्मक साम्यवस्था मूल प्रकृति प्रधान को मानते न उसका नाश नहीं होता नहीं, नहीं, कार्य नाश होते कार, का कारण, कारण करते करते, का तो मानता नहीं और फिर बौद्धों में वो भी कहते हैं शनि विज्ञान धारा चलते रहता है इन नहीं करते ना वो का लक्षण भी ऐसे करते हैं जो नित्य के बराबर है उनका का लक्षण देखेंगे, दे इसलिए उनके ग्रंथ के लक्षण वो सब दिया है कौन सा कौन सा, कौन सा तो क्या कहा क्षण क्या लक्षण बताया कहने के लिए हम लोग क्षणिक एक सेकंड एक से उत्पन्न हो गया और अगला सेकंड हो गया तीसरा सेकंड नष्ट हो गया ऐसे लोग व्याख्या कर देते थे कथाकार प्रदर्शनकार लोग लेकिन उनके क्षणिक लक्षण पड़ा? ऐसा नहीं है सौ साल भी एक नहीं है उनके लिए कोई भी कार्य के प्रति जब क्रिया आरंभ होता है वो तो क्रिया की समाप्ति काल पर उसको हम क्या मानते बोलो एक क्षण मानते मकान बन रहा है बनता है बन रहा है बन रहा है बन रहा है बन रहा रोज बन रहा बोलते कि नहीं बोलते हो ये तो नहीं किया अभी शाम को पांच बजे के काम निपट के जब काम हो गया खत्म मकान बन गया ऐसे नहीं कर बन रहा है भले रात भर नहीं बना तब भी अभी चल रहा है काम चल रहा है छह महीना हो गया अभी चल रहा है तो गृह निर्माण आद तक जो कार्य एक क्षण एक कार्य क्षण कार्य कार्य छा बड़े लग बड़े बांधवे को बीस बीस साल पच्चीस तीस साल लग रहा है 30 साल के लिए एक क्षण है से कोई भी कार्य उत्पत्ति हुई और स्थिति पूरी और लय होने तक संपूर्ण काल को एक क्षण कर देते मनुष्य का, का जन्म से लेकर मरण तक के पूरा जो काल है आप इतनी भी आयु है वो पूरा आयु उनके लिए क्षण है ऐसे लोग क्षणिक का लक्षण भी कर देते वो सुबंधु बौद्ध बुद्ध भगवान का यह अवतार माना जाता है जो बुद्ध भगवान की सिद्धांत भ्रांतियां होने लगी तो भगवान बुद्ध भगवान स्वयं अवतार लिए और ग्रंथों को बनाए ताकि जो भ्रांतियों को दूर करने के लिए ऐसा माना जाता है वसुबंधु का आचार्य वसुबंधु तो उनके ग्रंथों में इस प्रकार से लक्षण करके उन्होंने समझा दिया लोगों के अंदर भ्रांति है कि बौद्ध दर्शन के बारे में क्षणिक तो मालूम नहीं लोगों को बोले एवरी सेकेंड मर जाए ऐसा नहीं है शून्य दैनिक बिल्कुल नहीं खाली स्वा खत्म यह अर्थ नहीं शून्य समझाया सारी चीजें इसलिए शब्दों की हेराफेरी हो जाता है शब्दों की लड़ाई हो जाती है शब्दों के लक्षण पर आदि ध्यान नहीं देता है आप प्राचीन बौद्ध क्या था बुद्ध भगवान ने तो ग्रंथ लिखा नहीं है जो ब्राह्मण आदि लोग थे वो सब बुद्ध भगवान के प्रभाव में अगर बौद्ध हो गए उन्हीं पंडितों ने ही लिखा पंडितों ने क्या संख्या उसका उपदेश को वो लिखते गए हैं और वो भी समकाल में नहीं हुआ उसका भी इतिहास लिखा सर्वसंसार में तीन कोटि में हुई महाधिवेशन बौद्ध महाधिवेशन बोलते हैं तीन स्तर पे हुआ और लगभग चार सौ या पांच सौ साल में अंतराल में धीरे धीरे हुआ सब वो। एक के बार में एक साथ नहीं हुई और एक के बाद लगातार भी नहीं हुआ उपदेश में संग्रह कर लिया और तीन पेटी में डालते गए पढ़ा आपको क्या जो सुना है सब लिखो करके दिए जिसने जैसे पूछा उनका विनय पिटक और धर्म समझता उसका धर्म पिटक हो गया तीन विभाग कर दिया तीन पेटी में डाल दी तीन नाम त्रिपिटक हो गई पिटक बनी पेटी इसीलिए उनका कोई ऐसा ना मूल ग्रंथ है ना है। उन्होंने क्या कहा था उसका क्या कौन क्या किया और उसको लोग खंडन मंडन करने चालू कर दिए वही परंपरा में भाषाकार थे भाषाकार ने उसी जो पूर्व में था उसके आधार पर खंडन किया और वसुबंधु तो बाद में हुए हैं वसुबंधु के बाद भाषाकार होते शायद भाषाकार बहुत खंडन नहीं करता बहुत धर्मेदा थे बोलते शब्द का जल फरा ये पूर्ण पूर्णघात है शून्य नाम शब्द में अंतर है पूर्णम शून्य ऐसे शंकराचार्य लिख देते ये वसुमंद के बांक शब्द तदव्यम उतरवाद निये अव्यम न ही आनंद से स्वांग अचय लक्षण व्यय संभव क्योंकि अंगों के रहते अवयवों के जो रहते हैं ऐसे जो वस्तु है स्वांग अचय अपने अंगों का घटना बढ़ना रूपी जो व्यय है वह कैसे होगा जिसके अंदर कोई अंग ही नहीं है अवयव ही नहीं है अवयवी वस्तु का ही है उपचय ना सब सब परिणाम कुछ नाश को प्राप्ति होता है जय दृष्टा क्या दिया? शरीर के समान वैसा वो ब्रह्म नहीं है नाप कोशाप लक्षण हो बया अथवा ये सब पैसा है खाली हो गया खत्म, खत्म, खत्म, खत्म, खर्च करते जाओ वही हो जाता है फिर बटोरो फिर खत्म हो गया फिर बटोरोग ना वैसे के अंदर होता है क्या वो भी नहीं दृष्टान राज्य राजा के कोष का रूपा जो व्यय वैसा भी यह भ्रम में नहीं है नाभ गुण द्वार को व्यहा गुण द्वारा वे भी नहीं अवय द्वारा वेयी नहीं बाह्य धनाली आगमन के द्वारा भी व्ययी नहीं और गुणों के द्वारा भी संभवनीय कि सर्वात्मक अगुणात्मक है तो गुणी तो है गुन वा गुण रूप है वो, वा सर्वात भुत कारणं वो। किंतु सर्वात्मको कारण पृथ्वी जिस प्रकार का भूतों का योनि मैंने भूतों का कारण पृथ्वी के समान स्थावर जंग ये स्थावर जंगमों का योनि कौन है कारण पृथ्वी कि पेड़ कहाँ से पैदा हुआ पृथ्वी में और वहीं टूट पाट के आंधी फाँधी में नष्ट गिर गया वहीं मिट्टी में मिल गया जंगलों में अगर ऐसे होता है कौन जा रहा है लाने के लिए इतने बहुत घर घंगल है हिमालय वगैरह में जहाँ कोई आदमी आता तो गए ही नहीं छाया भी नहीं बड़ी आदमी की वहाँ वहाँ पेड़ उग रहे हैं खड़े हो रहे हैं नष्ट हो जा रहे हैं वहीं गिर जा रहे हैं वहीं गोबर हो जाते नष्ट हो जाएंगे मिट्टी में मिला इसलिए कहते जैसा जंगमुंग प्रति और आदमी को भी क्या होता है जला दिया मिट्टी में गाड़ दिया फेंक दिया तीन तरीका होता और क्या करोगे कोई चौथी तरीका तो है नहीं एक काट के खा भी लोगे तो हगोगे और क्या होगा तभी मिट्टी में तो जाना है वो आज सिर्फ मिट्टी में ही जाना है और कुछ तो होना है ले ये परिपश्यन्ति ने सर्वतः पृथ्वी सर्वस्य अक्षरं पीप्यती ये सभी का है का मतलब सभी का आत्मभूतण उस अक्षरतत्व को जो देखता है वही धीर है कौन देखता है वो लोग ऐसे धीरा धीमंत विवेकिन धीमान पुरुष लोग विवेकी लोग ऐसा देखते हैं अक्षरम इस प्रकार के अक्षर तत्व तो को जिस विद्या के द्वारा वह प्राप्त करते हैं सा परिद्य समुदाय अर्थ उसी का नाम पराविद्या है ऐसे पुरोत्र मंत्रों के समुदाय का अर्थ को ग्रहण करनी चाहिए अदृश्यम पश्यंती थी क्योंकि एक ऐसा हो सकता है अदृश्य आपने कभी पहला फिर पश्यंती का रे हो ना देख लो शुरू में क्या बोला में परिपशन विरोध है या नहीं है? है, जब वो अदृश्य तो फिर कैसे? तो तो विशेषण इसलिए दिया है ऐसे विरोधी तत्व तो को जो समझ पाता है ग्रहण कर पाता है वही तो धीरोता है तो कैसे है फिर घटाओगे कैसे वाक्य चिन्ह वाक्योत्थाया व्याप्रवंती भाव वाक्य से उत्पन्न बुद्धि के द्वारा पुस्तक को प्राप्त करते व्याप कर लेते उन्हें वृत्ति व्याप्ति और फलव्याप्ति दृष्टि से विचार है वृत्ति व्याप्तिरिष्टत् अद्रेश्व्यापतिष्ट इसलिए उसको कह दिया अद्रेश यदि फलव्याप्ति होता तो दृश्य हो ब्रह्म भी फलव्याप्ति नहीं है इसलिए अदृश्यम कह दिया और इस बात को कैसे मालूम हुआ क्योंकि जो परिपश्य कार्य फल विषयत्व निषेधा अविरोधा और फल विषयित्व का फलव्याप्ति का निषेध करने से कोई विरोध नहीं है वृत्ति व्याप्ति के विषयत्व न पश्यंती और फलव्याप्ति का अविषय होने से अदृश्यम कहने में कोई विरोध नहीं